अर्चन्ति अर्क्रम् अर्किणः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्वंशमेव ये मे रेमान्यविद्वद्गण उपस्थि सज्जनों माता। आपको माता के विषय में और को व्यवहार में लाने के विषय में विशिष्ट परिज्ञान होना चाहिए वैदिक सिद्धांत मंतव्य मान्यताए और अन्य भिन्न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 वो क्या क्या है? और अन्य मतों के मन्त्व उनकी विद्या कैसी है उसमें गुणदोष क्या है इतो परिजान कर लेना चाहिए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 कभी ऐसा सोचते हैं ऐसा विचारते हैं आप नहीं सोचते क्या विचारते हो अथवा आपको संशय रहता होगा कि हम सुनते हैं पढ़ते हैं पर इतना निर्णय हम नहीं कर पाए ऐसा होता हो अथवा आप इस विषय में सोचते ही नहीं हो या करते हो विचारणा और मन, ऐसी है कि हम मनस्थिति निर्णय कर सकते या करना ही नहीं चाहते अपना बताव का सोचते क्या, सोच क्या ऐसा करते हैं कभी या नहीं करते न अतीत जी बोलो तो तो करते हैं के अभी नहीं। अच्छा, आप बोलो किया या करते नहीं निर्णय हा आप बोलो किया है नहीं किया किया ही नहीं किस से ही किया है निर्णय सिद्धान्तो लौकिकी प्रकारो निर्णय नहीं मतो नी स लौकिक हा बता विचारा अपलो विचार तो लेत ऊच प्रति सह असमीलोको मिती बोलो वैदिक को मानने लौकिक संशयत्मक उन् विषय अौकिक मे संशय केता ह वो तो करके ये ये रूप थी सामने देखा आतीयको अ लौक उन्नति का है कि लौकिक में तो संसार के है। लौकिक में। संसार लेना चे प लौक उन्नति धर्म के न्याय के माध्यम से जो लौकिक उन्नति की जाए और जिस लौकिक उन्नति से मोक्ष भी सिद्ध हो वो तो है लौकिक उन्नति और नहीं तो नहीं है आप अपना विचार सुनाओ फिर बोलू? से बोलूप तो इसलिए बस वो जो आपको दिखाई देती है वो उन्नति है भी नहीं <laughs> और परिभाषा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 साधन जुटाने हैं वो न्याय धर्म के माध्यम माध्यम से होने चाहिए धर्म नहीं है तो वो लौकिकले हुए यदि प्राप्ति लौकीक उन्नति लौकिक धन सम्पत्ति उपर्जित वैज्ञान बने ह सकार शक्तिशली बने ह माध्यम ईश्वर यदि प्राप्ति, प्राप्ति साधन बनती लौकिक उन्नति कलायि यदि ईश्वर प्राप्तिाधक बनती लौक उन् क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 निर्णय लिया न्याय धर्म के माध्यम से होती हैं या नहीं हो रही हैं या नहीं ये प्राय परीक्षण लोग नहीं करते उनको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 स्थिति क्या का उन्नति क्या ये मोक्ष प्राप्त केगा का ईश्वर प्राप्ति यदि हो होती है तो तो ठीक नहीं नहीं होती तो उसको हम कहते, नीति कते उलता नहीं कहते. उसको हम सफलता जो है, नहीं कहते.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 दो लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति ठीक है और जिसे दोनों प्रयोजन सिद्ध नहीं होते वो लौकिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति नहीं है अब एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखो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 पूरे समर्थित भाव से पूरा उसके समर्पित हो जाना वैदिक धर्म में प्राय व्यक्ति बिरला ही मिलेगा या नहीं ऐसा और जिनकी आज उन्नति देखती लाखों लोग संलग्न हैं, लगे हुए हैं उन लोगों में हजारों लोग तन मन धन से समर्पित हैं हजारों लोग और उनके मन में यह बात है कि निश्चित रूपे हम स्वर्ग में मुक्ति में चले जाएंगे निश्चित रूपे हम रूपे जीवन में समर्पित नहीं करते अभी अभी हम जो देखकर ब्रह्मा कुमारियों का ले लो इनके कथनानुसार पांच लाख कितने व्यक्ति इनके सत्संग भाग लेते रहते इनके संस्थाओं में मिले हुए काम करते उनमें आप देखेंगे कि एक है तो वो आदेश देती है। ये काम करो ये नहीं करो वो पूरे के पूरे लोग जैसा आदेश मिला वैसा ही करते उसमें कोई ननूनच नहीं उसमें कोई वाद विवाद नहीं और उसको करते रहते जिसका निषेध है उसको छोड़ देते और ये हजारों लोग हजारों में, को में कोई भी व्यक्ति उनकी बात समर्पित नहीं है ना वहां अनुशासन का पालन है कुछ नहीं ना वो तनमधन को निष्काम भावना से झोंक रहे आओ ऐसा नहीं है एक आध एकाध व्यक्ति को छोड़ो क्या हुआ कोई हजारों में में एक मिले जो उनकी धन जोंकता हो हो और वो में रहता हो। अपने तो आप भाव इ पडक गुमे चार पाचको ढे कि ये पूरे समर्पित है अनुशासन महते हैर मिलेगे आ वर्तमानो आपके अंदर वो स्थिति नहीं है जैसे उन लोगों की वो लोग जितने समर्पित हैं उतने आप नहीं है और वो जितने अनुशासन में आप बिल्कुल ही नहीं है उसको देखते हुए अनुशासन का पालन करने वाले वो जितना परिश्रम करते हैं पूरे दिन में आप उसके देखते हुए नाम मात्र का करते हैं अब उनकी सारी व्यवस्थाएं देखें आप आपको आश्चर्य होगा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 सूर्य कर्जा ह व्यक्तिचे वे का भोजन या तैनि दैनक भोजन यदि महोगा इ भोजन और उस भोजन मे गी गी शिडी ऐसि चि पूरी नेते है पूरा ध्यान इतना देते हैं। जो को शुद्ध करने वाले करने वाले वाले और भोजन के तैयारी लोग लगे हुए उस काम ध्यानाते व्यक्ति बेत्र बना ला चा आयोजन कि लम्बी चौडी व्यवस्था है व्यक्ति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 वही एकदम कहता है मैं मितने दिन हु पठ वर्षे हु पतिसीस जिने भि वर्षे जो भोको क्या अनुभव मे सब कुखा इदा मया कुछ, कुछ लोग कहते मर्यज में गया आसमाजमे सम्यक् ढूढने के पश्चात् या आने कश्चात् मे पूरि सफलता मिली औरी भी मिले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 और आप देखेंगे वैदिक धर्म का कुछ लोगों को छोड़िए प्राय उनमें यह लगन नहीं देखी जाती कुछ लोगों को छोड़ो नहीं देखी जाती जबकि वो सत्य माना जाता है, वो लगन नहीं देखी जाती इनको भी अब रोग माने गृहस्थ लोग हैं माता पिता भाई बहन इनका दिमाग और उनके गृहस्थियों का दिमाग आकाश पताल का अंतर रखता है अपने यहां वैदिक धर्म में माता की पिता की भाई बहन की संबंधियों की एकाद परिवार को छोड़ो हजारों में, किसी की लगन नहीं, नहीं देवालिया निकाल के रख दिया और उनके परिवारों की गृहस्थियों की ऐसी लगन के अपने सब को सारे परिवार को यह बना दो सारे बालकों को ऐसा बना दो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 ये करो, इसको ये बहुत कम, की हो शिखा प्राय जो कौराणो आजकल् पढ़ते लिखते लडके लडकी उ पौराणको मे लगभग पौराणि परम्परा वो छोडो भी वा वैद्य धर्म स्थिति छोड दो शे नहीं है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 शेवा करो, शेवा करने से सब कुछ मिलेगा, पूरा जोर एक जो सि सब, सब का दिमाग रो सेवा सि से प्रत्येक व्यक्ति दौड धूप कर्ता दिमागता कि सेवा कफलङ्गा से ये याद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 जो वो बताते हैं उसमें वो रहते हैं रहते उसके नहीं करते या अच्छा है या बुरा है बुरा तो उसको वैसा का वैसा माना हुआ और उसके कोई बात सुनाए. कहे ऐसा वरुद्धा सुना सु माने ये की कि, कि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 इस वाद विवाद से कुछ नहीं होने जब व्यक्ति को उस उठाने से दिया से दिया दिया जाता जाता है। है। उभारने वो उस उभारी को मान के चलता रहता है जो उसने बताया। उसके विपरीत सोचना विचारना काट टु सिद्ध प्रयत्नता वो उसी को उ प्रश्न उपमाण विचारता अंडित आस्था हि मन्तव्य उसकी जो श्रद्धा है जितना विश्वास है वो हटता चला जाए उसको रोक रखा इनके ऊपर शंका मत करो वाद विवाद कुछ नहीं करना एक और उपाय उन्होंने किया कि पर जो हम बातचीत करते हैं संवाद करते हैं, प्रमाण की बात करते हैं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 इन बातों को भी उनकी बातों जो साधारण व्यक्ति इन् बातो सुनी प्रश्न नो एकाध व्यक्ति बुद्धि वीक्षित है या प्रश्नो का विज्ञान है व्यक्ति बात उक्ति बात उ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 और कोई नहीं अब अब ये उठाने वाला व्यक्ति कहता है है है है आपका जो जो अनुभव अनुभव होता होता वो आपके लिए सत्य ऐसा माना मेरा जो होता है, उसे विपरीत मे्ये अन्तर के अनमे बा वा बुद्धि का इस रूप में दिवालिया निकलिया हुआ है और व्यवस्थाएं और सर्वस्व की आहुति से यहां दिवालिया निकलिया हुआ है जानते हुए कैसे संगठित किया जाए कैसे सेवाएं करें तनवन को समर्पित कर देना ये अभाव तो उसमें जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि आप ये बताइए आपका अनुभव अपना है और मेरा अनुभव अपना है आप कहते हैं परम धाम में इसमें क्या प्रमाण है तो यहाँ उनके पास में कोई उत्तर नहीं है फिर कहते हैं हमें का कोई प्रमाण की परमात्मा परम धाम में बैठा है जी से दो कि प्रमाण प्रमाण यो बमाणी सच्चाय कहते बो बिना प्रमाण सत्य का करते हैं क्या सत्या प्रत्य प्रमाण मे हस्मा प्रत्य प्रत्यक्ष प्रमाणते प्रमाण यदि प्रमाणो कहे वी सत्य प्रमाण का नहीं है तो आप नेते प्रमाणते अनुभव प्रमाणते ये किया संपदा उस समय आपका क्या काम करता था। था। उन्होंने कहा जो उस समय मैं मानता मान्यताओं चलता माता कोई सार हाथ नहीं लगा उपलब्धि सफल प्रश्न उता चे गी तु गल न तु ये आगत का प्रमाण ये भी गलत हो जाएगी जो आज कहते मेरा अनुभव पहले उसको मानते थे आप वो अनुभव था आपका के वो पूजा पाठ करते थे अब आप इसको मानने लगे पहले वाला तो झूठा ये, ये जुटा से दो गया तो क्या गया आप। कोई उत्तर नहीं इधर की बात करता उधर की बात करता दूसरी बात छेड़ देता है टाड़ करता है इनके उपदेशकों की अध्यापकों की आचार्यों की इतनी योग्यता है ये इनकी योग्यता है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 कोई चला जाए उसके सन्सि चे भोजन गर्मि पानी ला पता प्रत्येक कमरे उत ठण्डा शुद्ध इ ला चा है क्षेत्र और पूरि व्यवस्था आवास की व्यवस्था भवनो कुरि व्यवस्था शान्त वातावरण किल भ सत्सङ्ग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 इस रूप अभि दै विश हा उप कागु पर्वतोडा पर्वत अलग उपदेश चलते इड् और उपदेश साधारण कही जाती है, मोटी मोटी जैसे होती है। कोई जति बौद्धिक स्तर पर वैज्ञान स्तर पर, कोई, कोई दार्शन गुथी जाती हो, इसका कोई नाम सी जानि अर्मा को आचरणे तन् मन धन पर लगाते हैं।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 व्यस्त हो जाएगी और अंत में कभी कभी ऐसा होता है वो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है वो अपनी मान्यताएं जो उसने बनाई बानी थी उन्हीं का ही खंडन करने बैठ जाता आपकी स्थिति यह रहे किसी किसी की सबकी ऐसी नहीं होती ऐसी बन जाती है वो उसी का ही खंडन करता जो इतना पढ़ा, जो ने ने जो उसने उसने उसने इतना इतना पढ़ाया, समय लगाया, उसी का ही खंडन करने के उडन करणीय लाता पढा पढाया यदि आचरणे तु स्थिति विराम,